विनय पत्रिका विनयपत्रिका शिवस्तुति देवपोहतम तरण हर रुद्रश करम शोकलोका बाल शशिभाल शाल कमल काम सत्य कोटि लवण राम कम्बुकुंदेन्दु कर्पूर विक्रह रुचिर तरुण रवि कोटि तनु तेज अर्धांग भस्म सर्वांगशलात्मद्याल माला विराजे नौड़ी संकुलटा मुकुट छटा जटनी हरि तटनी बरबारीहरिचरण श्रवणकुंडलगरल कंठकरुणा कंद सच्चानंद वंदेधूतम शूल सायक शत्रुवन दहन इव धूमध्वज वृषभ व्याघ्र गज चरम परिधान विज्ञान घन सिद्ध सिद्धसुरु मनुज स्यमान्डवीत निपरडमू जंगर अशुभ भात कल्याणी महाकल्पातमंडल दमन धवन कैलाशयासी न काशी अद्युत विभोदर ब्रह्म चंद्रारक वरुणाग्निवस मूत यमेदी अकार निरुपाध निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथ मेंकार अखिल विक्रह्रिवूरकारग्य सर्व mm -hmm. धन धर्म कैबल्य सुख सु भद सौभाग्य शिव सानुकूल मूढ़ तदपू आरूढ़सारथ भ्रमत भविमुख तव पादूल नष्ट दुष्टि कष्टर तेदगत दासुचरण आया दें काम राम पद पंकजे भक्ति अनरत गेद मया हे शिव मोहन मोहानंधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं हे हर हे रुद्र हे शरण्य हे लोकाभिराम आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं आप सौ करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं आपकी सुंदर मूर्ति संख कु चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है करोणों मध्यान्ह के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती शोभित हो रही है सापों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगलवर्ण जटाजूत का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है कानों में कुंडल है कंठ में हलाहल विष झलक रहा है ऐसे करुणाकंद सच्चिदानंद स्वरूप वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूं, आपके कर कमलों में शूल बाण धनुष और है, है, वन को भस्म करने के के लिए आप आप आप समान हैं, हैं, हैं, बैल आपकी सवारी बाघ और हाथी का चमड़ा शरीर में लपेटे हुए आप विज्ञान घन यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं, आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिमडिम डिमडिम बजाते हैं देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसान लगाए रहते हैं आप तत्व के जानने वाले हैं सर्वज्ञ हैं यज्ञों के स्वामी हैं विभु अर्थात व्यापक हैं सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं हे पुरारी यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य वरुण अग्नि आठ वसु उनचास मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं आप कला रहित हैं उपाधि रहित हैं निर्गुण हैं निर्लेप हैं परब्रह्म हैं कर्म पथ में एक ही हैं जन्म रहित और निर्विकार हैं सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं आप देवताओं के स्वामी हैं सर्वव्यापी हैं संहार करता होते हुए भी, भी सबका उपकार करने वाले हैं हे शिव आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़ संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते फटकते हैं ए ए कामारी मैं नष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ आप मुझे श्री राम के चरणार्थों में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए, भैरव रूप शिव स्तुति, देव स्तर भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमुप मोह मोह सक मार संसार तारन अभय करता विपुल विस्तार गौर अमल मल अतिधवल धरणी धराभम संकुलित संकुलट पिंगल जटा पटल सतकोट विज्जुल जिबुधा पगा आप पावन परम नौली स्वभा चित्र ललित्लाटपरराजनी सकल मित्र इंदुपावक भानुनयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरजावन सदा श्रमण कुंडल छवि चरमय करुणा निधान जरक सूर्य सुर नर लोक शोकाकुम मृदु लित अजित कृत गरल स्मत अनुभूषण व्याघ्र चरमा शागनी खेचरम भूचरम यंत्रजन द्रबल कलमसारी काल कलिकाल कलिखग त्रिपुर सकल लोका कल्पांतूला प्रकृत व्यक्त गुणनृत्यकारीताप घन घोर संसन भ्रमत जग यो नो पिता राहि भैरव रामे रुद्र बंधुगुरु जनक जननी विधाता यस्य नारद मुख ब्रह्मचारी तुलसी प्रणत हे भीषण मूर्ति भैरव आप भयंकर हैं भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं विपत्तियों के हरण करने वाले हैं मोहरूपी चूहे के लिए आप बिलाव हैं जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं सबको तारने वाले स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर गौरवर्ण निर्मल उज्जवल और शेष नाग की सी कांति वाला है सिर पर सुंदर पीले रंग का सौ करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटाजूट शोभित हो रहा है मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभावली परम पवित्र जलमय देव नदी गंगा विराजमान है सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है ऐसे कुबेर के मित्र शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ चंद्रमा अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं आप कामदेव का दमन करने वाले हैं गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप हैं पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है आपके कानों में कुंडल हैं और आपके मुख की सुंदरता अनुपम है आप ढाल तलवार और शूल धारण किए हुए हैं आपके हाथों में डमरू बाण और धनुष है बैल आपकी सवारी है और आप करुणा के खजाने हैं आपकी करुणा का इसी से पता लगता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजेय विष की ज्वाला से देवता राक्षस और मनुष्य मनुष्यलोक को जलाता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए भस्म आपके शरीर का भूषण है आप बागंबर धारण किए हुए हैं आपने सांपों और ननमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है डाकनी शाकनी खेचर आकाश में विचरने वाली दुष्ट आत्माओं भूचर पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि तथा तो यंत्र मंत्र का आप नाश करने वाले हैं प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं आप काल के भी महाकाल हैं कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुण हैं त्रिपुरा का मर्दन करने वाले तथा तो और बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले हैं समस्त लोगों के नाश करने वाले महाप्रलय के समय अपने त्रिशूर की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में मैं दीन होकर चौरासी लाख योनियों में भटक रहा हूं। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है हे भैरव रूप हे राम रूपी रुद्र आप ही मेरे बंधु गुरु पिता माता और विधाता हैं मेरी रक्षा कीजिए जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती वेद और नारद आदि ब्रह्मज्ञानी तथा श्रेष्ठ जी सदा गान करते हैं तुलसीदास कहते हैं वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले थर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान हैं